वो दिखने वाले रूपों में से उसका कोई सच्चा नहीं होता है अस्थि भाति प्रिये प्रियम नाम रूपम चेत्यंत पंचकम अस्थि भाति प्रियम नाम रूपम चेत्यंत पंचकम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम तथोदय पांच वस्तु संसार में मालूम पड़ती है एक अस्थि भाषी प्रिय नाम और रूप अस्थि मैं हूं इसको तुम कभी मना नहीं कर सकते और मैं जानता हूं इसको भी मना नहीं कर सकते क्योंकि तो मैं किसुप्ति को भी जानता हूं और मैं अपना प्यारा हूं कि इसको भी कभी इंकार नहीं कर सकते तो अस्मि भामी प्रिय मैं हूं भासता हूं और प्रिय हूं इसमें तो कोई संदेह है नहीं और ये नाम रूप जो हैं ये संसरणशील हैं संसार उसको कहते हैं जिसको तुम कभी पकड़ के रख नहीं सकते और आत्मा उसको कहते हैं जिसको तुम कभी छोड़ नहीं सकते कोई छोड़ना चाहे कि हम अपने आप को छोड़ दें तो छोड़ नहीं सकता और कोई ये चाहे कि हम संसार को पकड़ के रख लें तो अपनी जवानी पकड़ के रख लो अपने काले बाल को ही पकड़ के रख लो अपने बचपन को ही पकड़ के रख लो ये रहने वाला नहीं है परिवर्तनशील है तो जो परिवर्तनशील है लोक में जो परिवर्तनशील दिखाई पड़ता है उसी को दर्शन शास्त्र में विवर्त बोलते हैं वो विवर्त हाँ विपरीत वर्तनशील बर्त है विवर्त माने वो परिवर्तन में जो परी उपसर्ग लगा के जो बर्तन है विवर्त में बी उपसर्ग लगा के वही बर्तन है विवर्तन विपरीत बर्तन मैं एक हूं और वो अनेक देखता है मैं चेतन हूं वो जड़ देखता है मैं प्रिय हूँ वो अप्रिय देखता है तो मैं सत्य हूं और ये बदलने वाली चीज मिथ्या आप जानते हैं मिथ्या का स्वभाव ही यही है एक एक बड़ा मौजी साधु था दिल्ली में कभी कभी आता था दिल्ली में रहता नहीं था कभी कभी आता था तो एक ने आके पूछा कि महाराज कहां से पधारे बोला बिल्कुल रूस से सीधे आ रहा हूँ तो दूसरे ने थोड़ी देर के बाद आके पूछा प्रणाम किया महाराज कहा से पता रहे बोले अमेरिका से तब तीसरे ने पूछा कि अरे मेरा से आ रहे हैं क्या कुछ है। चौथे ने पूछा बोले कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं। तो जो आदमी शुरू से आखिर तक बैठा था उसने पूछा कि महाराज आप किसी को कुछ किसी को कुछ बता रहे हैं ये मिथ्या भाषण क्यों करते हैं तो, तो बड़ा मस्त राम था बोला कि हम मिथ्या भाषण नहीं करते हैं मिथ्या में मिथ्या मिला रहे हैं हम है? न कहीं आए न कहीं गए हम न कहीं आए न गए हम तो ज्यो के त्यों हैं अब तुम हमारे ऊपर जब मिथ्या ही आरोप करते हो आने जाने का तो हम स्थान का मिथ्या आरोप कर देते हैं लो मिथ्या में मिथ्या तो ये जो सृष्टि है इसमें कहीं खौर ठिकाना नहीं है आपको ये सुनाया कि यदि आप सत्य से प्रेम नहीं करोगे तो ज्ञान से भी प्रेम नहीं करोगे और ज्ञान से प्रेम नहीं करोगे तो आपको आनंद भी नहीं मिलेगा क्योंकि अज्ञान में दुख ही दुख है आप भले नकली सिक्के को अपने पास संपत्ति समझ के पूंजी समझ के सुखी हो ले हमने सुना हो भगवान जाने झूठे कि सच बम्बई में एक सौदा हुआ अब वो आदमी तो हमारे जाने हुए हैं क्या बता है हमें नाम लेना ठीक नहीं है तो चौदह लाख रूपया फ्लेट का स्थान तो तो उसने जो ब्लैक के लिए नोट की गड्डी दी सौ सौ रुपए के दो दो पांच पांच नोट ऊपर बिल्कुल सच्चे और नीचे भी सच्चे और बीच में नकली अब वो गड्डी रख दी गई सौदा हो गया बरस छह महीने के बाद देखा गया तो मालूम हुआ कि चौदह लाख रुपए नकली हैं अब कुछ कर नहीं सकते थे बेचारे चौदह हो गया था उनका कब्जा हो गया था एक बात आपको बताते हैं तो पहले तो उनको बड़ा खुश बड़ी खुशी हुई कि हमको चौदह लाख मिल गया जब मालूम हुआ कि नकली हैं तो बड़ा दुख हुआ ऐसा मैंने सुना है सच झूठ की भगवान जाने लेकिन ये संसार जो है यहां हम जिस सुख में फंसे हुए हैं ये सत्काल तो असली मालूम पड़ता है लेकिन ये है नकली इसके चक्कर में जो फंस जाता है उसका कहीं बचाव नहीं है और सत्य आत्मज्ञान के सिवाय आत्मा के सिवाय और दूसरा कोई सत्य नहीं है परमात्मा ही सत्य है केवल आत्मा सत्य है तो बोले कि भाई उसको कहाँ ढूंढे तो मुझको क्या तू ढे बंदे? मैं तो तेरे पास है तो मेरे दोस्त तुम मुझको क्या ढूंढ रहे हो मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास हूं तो ढूंढने का देखो एक तरीका प्राणे न प्राणिति जो प्राण से प्राणवान नहीं होता माने जो सांस चलने से जिंदा नहीं रहता प्राणिति माने जीवित रहता है प्राणे न प्राण से एक चीज ऐसी है जो श्वास चले तब तो जिंदा रहे और स्वास्थ्य न चले तो मर जाए ऐसी क्या चीज है आप जानते हैं तो, आप लोगों ने पता नहीं मरते समय किसी को देखा है कि नहीं देखा है न देखा हो तो बहुत अच्छा है हमने मरते समय लोगों को देखा है बिल्कुल श्वास से देखा है बना हाँ जैसे मुंह पर मुंह सटा के देखा हमारे पितामा मर रहे थे तो उनको आनंद में फुला दिया गया था घर में से बाहर निकाल के हमारे पिता मरे गंगा के किनारे मरे वो ले जाया गया था उनको उठा के जीवित ही गंगा के तट पर ले जाया गया था और उनका सिर तट है उसमें से कुछ निकल के गंगा जी में गिरा ये बात सैकड़ों आदमियों के सामने हुई तो फट गया फिर यहां से और कोई चीज निकल के गंगा जी में गिर गई मांस का लोथड़ा जीवात्मा नहीं देखा गया जब हमारे पितामा की मृत्यु हो रही थी तो उनके पांव काले पड़ गए फिर छाती तक काला गले तक काला पड़ गया हाथ पांव काले पड़ गए और मुंह बिल्कुल जज मग जज मग ज्योति हो रही थी और मैं बिल्कुल पास तक देख रहा था। तो हमने देखा है लोग मरते समय देखते हैं रुई लगाते हैं नाक पर कि अभी सांस चल रही है कि नहीं तो सांस चल रही है और रुई हिले तो सांस चल रही है जिंदा और रुई न हिले सांस का चलना बंद हो गया तो बोले मर गया तो शरीर का जिंदा मुर्दा कब होता है प्राणी नौ प्राणीसी प्राणीसी जीवती जब सांस चलती है तब जिंदा रहता है और जब सांस नहीं चलती है तब ये शरीर जिंदा नहीं रहता क्योंकि सांस के बिना खून भी कैसे चले खून नहीं चलेगा ना सांस के बिना हवा नहीं होगी बिना हवा के खून कैसे चलेगा बिना हवा के बाल कैसे बढ़ेंगे बिना हवा के पाचन कैसे होगा बिना हवा के कोई भी क्रिया किंचित भी कैसे होगी तो ये शरीर क्रिया के क्रिया से शक्ति लेता है और क्रिया होती है सांस से श्वास से क्रिया होती है और क्रिया से शक्ति बनती रहती है और शक्ति लेकर के ये शरीर जिंदा रहता है और श्वास न चले तो खत्म तो बैरागी लोग तो बड़े ढंग से बोलते हैं है। गतेश्वास विश्वास कब प्रवर्तते जब सांस शरीर के भीतर से बाहर निकल जाता है तो क्या विश्वास है कि वो लौट के आवेगा ही एक बार सांस शरीर से बाहर गई तो लौट करके आवेगी इसका क्या विश्वास तो ये ऐसी इतनी बस इतनी सी चीज है कि बाहर निकलने पर फिर उसको खींचने के लिए जो चीज फूल पटक रही है ना उसमें जो क्रिया शक्ति है जो धोखनी पटकती है तो हवा बाहर निकल जाती है और फूलती है तो हवा बाहर खींच लेती है उसकी उस क्रिया शक्ति का कब लोप हो जाएगा इसका क्या पता है पूरे शरीर की तो ये हालत है और इसी के रिश्ते से दुनिया के सब रिश्ते हैं धन अपना है शरीर के रिश्ते से सगे संबंधी अपने हैं शरीर के रिश्ते से मकान परिवार जाति बंधु इज्जत कुर्सी सब है इसी शरीर के रिश्ते से और शरीर ऐसा है महाराज कि कुछ पता नहीं ये शरीर की स्थिति है दूसरे के मरने पर हम रोते हैं और अपने मरने को भूल जाते हैं ये तो सब देखते हैं ना है यार हमने दो बरस के बच्चे को भी मरते देखा है छह महीने के बच्चे को मरते देखा है हमने पन्द्रह बरस के लड़के को मरते देखा है हमने तीस बरस के जवान को मरते देखा है और हमने पचास बरस के सौ बरस के है? कुछ ठीक है तो संसार में मृत्यु छाई हुई है क्या आपने कभी ऐसी चीज पर विचार किया है जो मृत्यु होने पर भी नहीं मरती उसी का नाम सत है मौत से भी जिसकी मृत्यु नहीं होती उसका नाम हुआ सत और अज्ञान से भी जो अज्ञानी नहीं होता उसका नाम है चित और दुख के बादल मडराते रहें सारी सृष्टि में दुख छा जाए दुखों के छाए रहने पर भी जो दुखी नहीं होता उसका नाम है आनंद अज्ञान के अंधकार में भी जिसको दिखता है उसका नाम है चित्त और दुख के है? दुख के तूफान में भी दुख की आग जल रही हो और उस समय जो सुखी है उसका नाम है आनंद और मृत्यु चारों ओर छाई हुई है और उसमें भी जो अमृत है अमर है उसका नाम है आत्मा उसका ज्ञान कराने का अभिप्राय क्या है कि यदि तुम जान लोगे कि हम वही हैं तो चारों ओर तुम्हारे मृत्यु डोलती रहे तुम अमर हे अज्ञान का अंधकार चारों ओर छाया होगा और तुम स्वयं प्रकाश हो और दुख का समुद्र उमड़ रहा होगा और तुम तो आनंद स्वरूप हो इसीलिए इस ज्ञान की प्रेरणा महात्माओं ने दी यदि आप इस जीवन में ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लें तो आप अजर अमर हो जाएं, आप स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करें और अब आप, आप परमानंद स्वरूप हो जाएं, ऐसा ये ज्ञान ऐसा ये ज्ञान है तो भाई ये ज्ञान कहां मिले बोले प्राण से प्राण पहले ही बताया वो कौन है कि ये जो प्राण चलता है ना इसका वो प्राण है प्राण का भी प्राण है माने प्राण का सार है इसका अभिप्राय हुआ प्राण का सार है घड़े का सार क्या है मिट्टी औजार का सार क्या है क्या लोहा जेवर का सार क्या है क्या सोना है हमारे प्राणों का सार क्या है मतलब परमात्मा आत्मा सही अपने जीवन को भी छोटी दृष्टि से मत देखो ये जो द्रव्य है शरीर में हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र है नमस ना। ना। का परिणाम है और जो क्रिया है वो रजस का परिणाम है और जो वृत्ति है वो सत्व का परिणाम है इंद्रिय वृत्ति मनोवृत्ति बुद्धि वृत्ति ये सब सत्व का परिणाम है परिणाम माने सत्वगुण सत्व गुण, है। गुण जो है वही इन इन के रूप में बदलता रहता है सत्वगुण से वृत्तियां होती रहती हैं रजोगुण से क्रियाएं होती रहती हैं और तमोगुण से द्रव्य बनता रहता है और इन तीनों जो हैं वो साम्य दशा में एक हैं, प्रकृति हैं। और इनका जो साक्षी है वो चेतक है तो देखो बिना गति के तत्वों में भी परिणाम नहीं होगा बिना गति के क्रिया भी नहीं होगी बिना गति के द्रव्य भी नहीं बनेगा उस गति में जो शक्ति है बिना शक्ति के गति नहीं होगी उस गति में जो शक्ति है उसको बोलते हैं प्राण कोई भी चीज हिलती है हिलती दिखती है तो चीज हिलती दिखती है हाथ हिलता दिखता है तो इसमें गति है ना और गति इसलिए है कि इसमें शक्ति है हैं ये जो शक्ति है वो प्राण है संपूर्ण विश्व के स्पंद में जो शक्ति है उसका नाम प्राण है ईश्वर का भी एक नाम प्राण है ब्रह्म सूत्र में सूत्र ही है अतएव प्राण इसीलिए उपनिषदों में परमात्मा का एक नाम प्राण है यह वह प्राण क्योंकि वह सर्व प्रेरक है वह सर्व संचालक है अब क्या बताते हैं प्राण से प्राण वो प्राण का भी प्राण है इसको शास्त्र लोग जो हैं वो काली के नाम से बोलते हैं काली काली तो आप जानते हैं ना महाकाली दक्षिणाकाली, महाकाली काली काल शक्ति काली के नाम से साक्ष लोग बोलते हैं देखो और उस कृपया संपूर्ण प्रपंच है संपूर्ण सृष्टि है यही महाकाली है वो महाकाली चिदवस्तु विमर्श विमर्श भी शक्ति है चित भी है चित शक्ति भी बोलो चित शक्ति विमर्श शक्ति इच्छा शक्ति आहा। आ, क्रिया शक्ति शक्ति, शक्ति शक्ति और शक्ति बोले इसी को वेदांती ब्रह्म बोलते हैं कर ना, ना है। इसको वेदांती ब्रह्म नहीं बोलते हैं ये आजकल तो महाराज ऐसे कह देते हैं कि जरा आंख के पीछे बैठ जाओ क्या है कि बस ये जो पीछे बैठा हुआ है ना ये ब्रह्म है ये देखो कलेजे में बैठा हुआ है ये ब्रह्म है कहे नाभि में बैठा हुआ है कह ब्रह्म है पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ समझो जिसमें देश नहीं काल नहीं वस्तु नहीं जिसमें लम्बाई चौड़ाई नहीं परिपूर्ण है जिसमें आदि नहीं अनंत।, अनंत है जिसमें कण और प्रकृति नहीं जिसमें कण और महान नहीं वो प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न जो तत्व है उसको ब्रह्म बोलते हैं कैसे समझोगे तो, तो समझाने का तरीका है जिसको उपनिषद में ही समझाया है ऊर्धव प्राणम उन्नयति अपनम प्रत्यगछति मध्ये बामन आसीनम विश्व देवा उपास प्राण को ऊपर फेंकता है और अपान को नीचे ये है ना एक वायु ऐसी है शरीर में जो नीचे को जाती है जिससे मलमूत्र निकलता है बाहर है और एक वायु ऐसी है जो ऊपर जाती है ये ऊपर वाली नीचे जाने लगे तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा हो और नीचे वाली ऊपर आने लगे तब भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा हार्ट अटैक हो जाएगा तुरंत तो एक कोई ऐसी चीज है ऐसी जगह है ऐसी चीज है जो ऊपर वाली हवा को ऊपर भेजती है और नीचे वाली हवा को नीचे भेजती है वो जगह कितनी है कि बोले बामन है वो वही बामन भगवान जो पैदा हुए थे ना बलि के पास तो कहाँ रहते हैं कब वो प्राण और अपान की संधि में नन्हे मुन्ने के रूप में रहते हैं वही कहते हैं नन्ने मुन्ने के रूप में प्राण और अपान की संधि में जब उनका अनुभव होता है ना वो तो बामन नन्े भगवान का वो बामन राम भी हैं वो बामन कृष्ण भी हैं वो बामन नारायण भी हैं बोला वही बामन ध्येय मूर्ति है ध्येय उसी का पुराणों में वर्णन है उद्येय पर ब्रह्म का जो ध्येय रूप उसको बोलते हैं बामन आ, मंत्र है वेद में बामनोह विष्णु रातो बामन ही विष्णु हो गए विष्णु मान व्यापक तो वो बामन जो है वो तो मांगते हैं कि ओ जीव मेरा ध्यान कर वो जीव तू अपना तन हमको दे वो जीव तू अपना प्राण हमको दे वो जीव तू मन हमको अपना दे वो तो मांगते हैं भिकारी हैं छोटे हैं बेचारे लेकिन जब जीव उन्हीं नन्हे मुन्ने बामन को अपना मन अर्पित कर देता है तो वो बामन नहीं रहते सब वो त्रिविक्रम हो जाते हैं एक पांव में लोक को नापते हैं दूसरे पांव में परलोक को नापते हैं और तीसरे लोक में अहंकार को नापते हैं और फिर त्रिविक्रम भी नहीं रहते फिर लुप्त हो जाते हैं आ, ये ये बामन की कथा वेदों में है ये नहीं समझना कि पुराणों में ही है आ, दो तीन जगह चार जगह है बामनोह विष्णु रासो तो हम लोग मंत्र ब्राह्मण आरण्य तीनों को वेद के रूप में मानते हैं तो अब ये देखो बामन बामन कौन है है ना? बामन कौन है ऐसा समझो अरे बामन तुम हो औरों की बात छोड़ो बामन तुम हो हैं? यही नाक से गंध लेता है यही यही है आ, कौन सा जन मनसा न मनुते जेनाहोर मनोमतम आधा आधा जद बाचान अभ्युदित जे न बाघ अभ्युदित ये बामन है जद चक्षुषा न जैन चक्षुंसी पश्यती ये बामन है और तदेव ब्रह्म विद्धि प्रत्युगात्मा का नाम बामन है ये प्रत्यगात्मा जो है यही प्राण और अपान का विभाग करके दोनों की संधि में अपना आत्मा प्रत्यगात्मा माने अंतरंग जो अपना आत्मा है जिससे अंतर अपना कोई नहीं शुद्ध अब वेद कहता है इतनी बात तुमको अपने आप समझ में आ सकती है या किसी के बताने से भी समझ में आ सकती है कौन मैं प्राण अपान का साक्षी हूं मैं प्राण अपान का दृष्टा हूं तो प्राण ऊपर है अपान नीचे है मैं मध्य में हूँ प्राण बाहर है अपान भीतर है मैं मैं बीच में, में हूँ तो ये काम तुम पहले कर सकते हो प्राण जीवन दाता है जन्म के समय प्रधान है और अपान मृत्यु के समय प्रधान है तो तुम जीवन और मरण से मुक्त हो ये ठीक है ये जो तुम प्राण अपान से विनिर्मुक्त जो तुम हो उसके बारे में वेद का एक खास कर्तव्य है जो वहां नहीं जाते हैं ये बात किसी भी बुद्धि से किसी भी युक्ति से किसी भी इंद्रिय से इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता का चाहे कोई युक्तियों का पहाड़ लगा दे तो बुद्धि का बिलास होगा युक्तियों का कोई नास्तिक लोग जो हैं वो जुक्तियों का पहाड़ लगा देते हैं पर वो सब बुद्धि का बिलास है और जोगी लोग बुद्धि को शांत कर देते हैं तो वो बुद्धि की बीजात्मक अवस्था है न तो युक्तियों के पहाड़ का नाम वेदांत है और न तो बुद्धि की बीजावस्था का नाम वेदांत है वेदांत वो है कि पहले तुमसे ये पूछता है कि जब तुम्हें खूब जुक्तियाँ सूझती हैं तब तुम होते हो कि नहीं कब मैं होता हूँ कि जब दुख्तियां शांत हो जाती हैं और सम्प्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि लग जाती है जब तुम सविकल्प निर्विकल्प समाधि में जाते हो जब तुम सबीज और निर्बीज समाधि में स्थित हो जाते हो तब तुम रहते हो कि नहीं कब मैं रहता हूं निर्बीज समाधि में भी तुम रहते हो और मूढ़ता और विक्षेप में भी तुम रहते हो क्या रहते हो न कहा कि सारी अवस्थाएं बदल जाती हैं तुम रहते हो कहा ठीक है सारे स्थान बदल जाते हैं और तुम रहते हो चाहे ध्यान मूलाधार में कर लो चाहे शून्य शिखर में कर लो पर तुम रहते हो तुम्हारे बिना ध्यान नहीं होगा है अच्छा तो चाहे तुम खूब रोओ और अपने को दुखी समझ के छटपटाओ अज्ञानी समझ के छटपटाओ तब भी तुम रहते हो और अपने को खूब सुखी समझ के फूलो तब भी तुम रहते हो ये जो जागृत में स्वप्न में सुसुक्ति में रहने वाले तुम हो ये जो मूढ़ता में दुख में सुख में रहने वाले तुम हो ये जो विक्षेप और समाधि में रहने वाले तुम हो तो यदि कोई कह दे कि ये तुम ही परम तत्व हो तो इससे काम नहीं बनेगा बोला क्योंकि ये जो तुम है वो सब शरीरों में सब शरीरों में अलग अलग जो फुर रहा है ना सब सूक्ष्म शरीरों में अलग अलग साक्षी हो रहा है एक तुम सबके सुखों का तो साक्षी नहीं होता है सबके दुखों का तो साक्षी नहीं होता है सब शरीरों में तो नहीं होता है और सृष्टि और प्रलय में भी तो नहीं देखने में आता है तो वेदांत एक ऐसी चीज बनाता है बताता है क्या बताता है कि ये जो तुम है ना देखो हम जिसको तुम तुम बोल रहे हैं उसको तुम सब लोग मैं मैं बोलते हो बोलते हो मैं जिसका नाम तुम बोल रहा हूं उसको तुम लोग मैं बोलते हो कि नहीं सब अलग अलग मैं मैं मैं बोलते हो और जिसको तुम सब लोग मिलकर तुम बोलोगे मेरे लिए उसको मैं मैं बोलता हूं तो असल में तुम मैं है और मैं तुम है है ना? जिसका नाम मैं तुम रखता हूं उसका नाम तुम मैं रखते हो और जिसका नाम मैं मैं रखता हूं उसका नाम तुम तुम रखते हो तो असल में तुम और मैं ये दोनों नाम एक ही चीज के हैं ये शरीर के अलगाव से अलग अलग मालूम पड़ता है दरअसल ये चीज एक ही है हैं जैसे ये मोटा आकाश और ये छोटा आकाश हैं और ये कुलिया का आकाश और ये घड़े का आकाश और ये कमरे का आकाश ये कमरा घड़ा और कुलिया अलग अलग होने से आकाश अलग अलग नहीं होता इसी प्रकार आकाश का आधार भूत और आकाश का प्रकाशक और आकाश के रूप में मालूम पड़ने वाला जो चैतन्य है वो जुदा जुदा वो जुदा जुदा नहीं होता है तो मेरे बाप आप विचार करके देखो कि वेदांत क्या बताता है वेदांत ये नहीं कहता है कि तुम हो ये वेदांत का कहना नहीं है वेदांत ये नहीं कहता है कि तुम जान से हो वेदांत ये भी नहीं कहता है कि तुम अपने प्यारे हो आप वेदांत की बात समझने की कोशिश करो जो बात किसी भी दूसरी तरह से मालूम पड़ सकती है वही वेदांत नहीं बताता नहीं तो वेदांत को शास्त्र की दृष्टि से अप्रामाणिक मानेंगे अनुवादक मानेंगे अनुवादक हमने आंख से देखी घड़ी और अरे मेरे बाप इसमें शीस ही नहीं है तो अब देखो ना हमको चश्मे से नहीं मालूम पड़ता था कि पीता है कि नहीं तो हाथ लगाने से मालूम पड़ेगा तो, ये वेदांत की ये रीति है कि जो किसी भी प्रमाण से नमक जो आंख से दिख जाता है तो उसको तो ही बता देती है वेदांत क्यों बतावे पीसे हुए तो क्यों पीसे है शास्त्र अनुवादक नहीं होता है दूसरे प्रमाण से सिद्ध वस्तु को बताने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं होते डॉक्टर का रजिस्टर वही बताता है जो उसने रोग की परीक्षा करके और उस पर दवा करके ये देख लिया है कि इस दवा ने फायदा किया। डॉक्टर का रजिस्टर अनुवादक होता है डॉक्टर के अनुभव का अनुवादक होता है डॉक्टर का रजिस्टर लेकिन वेदांत इंद्री और मन के अनुभव का अनुवादक नहीं होता है नंख ने देखा लाल तो वेद कह रहा है लाल आंख तो ने कहा पीली तो वेद ने कहा पीली आंख का नौकर नहीं है वो जीव का नौकर नहीं है वो नाक का नौकर नहीं है वो मन का नौकर नहीं है वो बुद्धि का नौकर नहीं है वेदांत वो चीज बताता है जो किसी भी इंद्रिय से जागृत और स्वप्न में नहीं भासते, और जो साक्षी को भी सुसुक्ति और समाधि में जो चीज नहीं दिखाई पड़ते जुक्तियों से जो चीज नहीं दिखती और समाधि से भी जो चीज नहीं दिखती उस वो चीज वेदांत बताता है तो वेदांत कैसे बताता है उसने कहा देखो तुम ये अनुभव करते हो ना कि प्राण ऊपर जाता है और लौटता है कहा अनुभव करते हैं अपान वायु नीचे जाती है क्या देखते हो ना अपान वायु लौटती नहीं है ये आपको आ, अपान की विशेषता ये मालूम होना होनी चाहिए ना होगी ये तो मालूम कि अपान वायु निकल के लौटती नहीं है और प्राण वायु निकल के भी लौट जाती है है ना तो अच्छा तो ये दोनों बात तुमको मालूम पड़ती है कहा हमको मालूम पड़ती है कि किसको मालूम पड़ती है मैं को मालूम पड़ती है बस इतना ही तुमको जुक्ति से और समाधि से और सुसूक्ष से इतना ही मालूम पड़ सकता है कि मुझे प्राण का आना जाना मालूम पड़ता है तुमको ये भी मालूम पड़ सकता है कि आंख देखती है कि नहीं देखती है तुमको ये भी मालूम पड़ सकता है वाणी बोलती है कि नहीं बोलती है तुमको ये भी मालूम पड़ सकता है कि मन सोचता है कि नहीं सोचता है तुमको ये भी मालूम पड़ सकता है कि बुद्धि सोती है कि जागती है तो जिसको सब मालूम पड़ता है वो मैं हूं इतना तो तुमको इतना तो तुमको बिना वेदांत के मालूम पड़ सकता है मैं दृष्टा हूं मैं साक्षी हूं मैं अनेक में एक हूं मैं शांति का भी साक्षी हूं विक्षेप का भी साक्षी हूं मूढ़ता का भी साक्षी हूं लेकिन अपरिच्छिन्नता जो है अपरिच्छिन्नता माने अखंडता अपनी अखंडता तुम्हें अपने आप नहीं मालूम पड़ेगी या बोले मैं इसका साक्षी हूं मैं इसका साक्षी हूं मैं इसका साक्षी हूं तो एक हुआ साक्षी और एक हुआ साक्षी ये साक्षित्व का जो भाव है ये साक्षीय सापेक्ष है मगर किसी के तुम साक्षी हो कोई है जिसको जानने वाले तुम हो कोई अनेक है जिसमें एक तुम हो कोई जड़ है जिसमें चेतन तुम हो कोई दीखने वाला है जिसके देखने वाले तुम हो असल में ये जो अपने आप तुमको अनुभव हुआ ये द्वैत का अनुभव हुआ यह अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ पर वेद द्वैत बताता है एक मेवा द्वितीय एक मेवा द्वितीया तब वेदांत को बोलने की जरूरत पड़ती है तदेव सदैव ब्रह्मी ये जो तुम अपने आप को साक्षी दृष्टा है अनेक में एक जड़ों में चेतन भाष्यों में भाषक है दुखों में आनंद और मृत्युओं में अमृत के रूप में जो तुमने अपने आप को जाना है ये जो तुम ब्रह्म है ये जो मैं ब्रह्म है ये जो मैं आत्मा है ये जो तुम आत्मा है ये जो तुम दृष्टा है ये जो मैं दृष्टा है इसको बाबा तुम है ना ये मत समझना कि कोई एक इंच का है बोला ये एकाध इंच का नहीं है, है ये तो देश का आश्रय है देश की कल्पना का आश्रय है इसमें भी फर्क होता है देश का आश्रयत्व तो ब्रह्म में है और कल्पना का आश्रय तो प्रत्यगात्मा में है और वेदांत बताता है अहम मान कल्पना का जो आश्रय हूँ मैं वही ब्रह्म है मारे देश का आश्रय भी वही है कल्पना काल की कल्पना का आश्रय जो मैं सो ब्रह्म है वस्तु की कल्पना का आश्रय जो मैं वही वस्तु का आश्रय ब्रह्म है और वो ब्रह्म अद्वितीय है अद्वितीय माने देश से काल से वस्तु से वो परिच्छि नहीं है तो वेदांत का अभिप्राय तदेव ब्रह्मत्व विद्धि निदम इस इस अपने आत्मा को ईदम से विमुक्त करके ईदम के चंगुल से छुड़ा करके ईदम इसका विशेषण भी नहीं है और इदम इसकी उपाधि भी नहीं है और इदम की इसमें कल्पना भी नहीं है ऐसा जो तुम्हारा मैं वो ब्रह्म अखंड है वो अद्वितीय है कब वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है परिच्छिन्न मैं का बोध समाधि से हो सकता है परिच्छिन्न मैं का बोध जुप्तियों से हो सकता है परिचिन्नमय का बोध व्यवहार में भी हो सकता है और समाधि में भी हो सकता है परिच्छिन्नमय का बोध जागृत स्वप्न में भी हो सकता है और सुषुप्ती में भी हो सकता है लेकिन इस परिच्छिन्न सा भासने वाले मैं को देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न और अद्वितीय बताने का काम वेदांत करता है इसलिए संसार का कोई भी नास्तिक और संसार का कोई भी आस्तिक संसार का कोई भी वादी जब तक इस अर्थ के वाक्य का मन ही मन विचार नहीं करेगा कि जो आत्मा है सो ब्रह्म और जो ब्रह्म है सो आत्मा है ना चाहे मन में अब मन में जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो अपने मन में अंग्रेजी में सोचते हैं है? और जो रसियन पढ़ते हैं वो रसियन में सोचते हैं हमारा भाषा से मतलब नहीं है हृदय में उदय होने वाली वो विद्या जो किसी भी अपनी भाषा में है ना? अगर चिड़िया भी अपनी बोली में अपने मन में ये समझ जाए कि जो मेरा मैं है वो मैं परिच्छिन नहीं अपरिचिन्न ब्रह्म है तो उसको भी अद्वैत ज्ञान हो जाएगा और वो भी मुक्त हो जाएगा और यदि कोई है ना चिड़िया भी पशु भी है ना नीटी भी एक कीड़ा भी यदि ये सोच सके कि जो मेरा मैं चैतन्य है वो अखंड अद्वितीय ब्रह्म है ये यदि वो जान सके तो वो मुक्त हो जाएगा और यदि ये बात न जान सके तो दुनिया की कोई उपासना कोई समाधि कोई धर्म, कोई युक्ति कोई स्थिति इसकी प्राप्ति में मददगार तो हो सकती है लेकिन वही पूर्ण सत्य नहीं है पूर्ण सत्य केवल ये वेदांत प्रतिपाद्य जो तत्व है यही पूर्ण सत्य है ओम शांति शांति जो त्रुक्रोत्म बलिंद्रििया ब्रह्म उपनिषद् माहं ब्रह्म निराकुआ मा ब्रह्म निराको अकमस्तु अकमेस्त सदात्मन निरसेजोपनिष्धर्मा से यदि मेवेति गभ्रमेवापि यदस्य त्थ्रह्मणोप यदस्य से अथनु मीमांसमे ते मे विदिता जो कुछ है हेय है और जो कुछ उपाधेय हेय माने त्याज्य और उपाधेय माने ग्राम्य जिसको हम छोड़ सकते हैं और जिसको पकड़ सकते हैं तो जिसको छोड़ सकते हैं वो भी आत्मा नहीं है और जिसको पकड़ सकते हैं वो भी आत्मा नहीं है क्योंकि छोड़ने वाला पकड़ने वाला जो मैं है उसका साक्षी आत्मा है और जो कुछ छोड़ा जा सकता है और जो कुछ पकड़ा जा सकता है तो वो भी विषय ही है तो उसका जो अधिष्ठान है सो तो ब्रह्म है वो ब्रह्म नहीं है इसलिए एक बात तो बिल्कुल पक्की कर लो कि विज्ञान की यांत्रिक प्रत्यक्ष के साइंस की चाहे जितनी भी उन्नति हो इससे न ब्रह्म सिद्ध होगा न ब्रह्म कटेगा एक माता एक दिन पूछती की स्वामी जी आप ग्रहण ग्रहण करते हो तो हमारे बच्चे तो कहते हैं कि ये पृथ्वी की छाया पड़ती है सूर्य में चंद्रमा में क्या होता है तो कैसे ही पड़ती है तो, तो उससे ग्रहण लग जाता है तो ये बात हमारे बच्चे जो कहते हैं तो सच्ची है कि जीती है तुम्हारे बच्चे जो कहते हैं तो है जितनी बात इंद्रियों से अनुभव में आती है और मन के ध्यान में आती है और बुद्धि से सोची जा सकती है और यंत्रों से प्रत्यक्ष होती है उस बात को छोड़ा भी जा सकता है और पकड़ा भी जा सकता है ये यंत्र को हाथ में रख भी सकते हैं और फेंक भी सकते हैं मशीन को हाथ में रख भी सकते हैं फेंक भी सकते हैं कई लोग अपनी आंख भी फोड़ देते हैं कई लोग ऐसी दवा खा लेते हैं कि उनका मन बेहोश हो जाए कई लोग ऐसी चीज कर लेते हैं जो बुद्धि खराब हो जाए तो अपने से अन्य जो वस्तु है वो छोड़ी भी जा सकती है पकड़ी भी जा सकती है और वो मालूम भी हो सकती है और ना मालूम भी हो सकती है लेकिन मालूम और ना मालूम दोनों का जो साक्षी है वो यंत्र का कभी विषय नहीं होगा यंत्र माने मशीन ये नहीं यंत्र मंत्र तंत्र ये सब नहीं चूना टोटके की बात नहीं है एक ऐसी वस्तु है का हमारे पास एक दिन एक सज्जन आए प्रोफेसर से बोले कि महाराज आत्मा के साक्षात्कार का क्या उपाय हो सकता है मैंने कहा आत्मा के साक्षात्कार का उपाय नहीं होता आत्मा स्वयं साक्षात्कार स्वरूप है उसी को सबका साक्षात्कार हो रहा है, है? उपाय अनुपाय का भी साक्षात्कार उसी को होता है का आत्मा साक्षात्कार का विषय कैसे होगा मैंने कहा किसने कहा तुमको आत्मा स्वयं साक्षात्कार है वो साक्षात्कार का विषय नहीं है वो साक्षात्कार का विषय नहीं है वो स्वयं साक्षात्कार है उसी को सब मालूम पड़ता है आत्मा को तो ही सब मालूम पड़ता